ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो विषय है श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ था चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ आगे रणथुल चारी पुरुषार्थ कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ जा आगे क्षण चारी पुरुष अर्थ चेचन महाप्रभु ने कहा कि वो प्रेम जिसका विषय है कृष्ण परम पुरुष अर्थ है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का परम अर्थ है परम उद्देश्य परम लक्ष्य परम गति है और धर्म अर्थ काम मोक्ष कृष्ण प्रेम की तुलना में तो कुछ नहीं है घास जैसे है तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कृष्ण भक्ति परम है और परम धर्म परम अर्थ परम काम परम मोक्ष कृष्ण भक्ति है और काम ज्ञान योग से भक्ति श्रेष्ठ है परम काम है भक्ति परम ज्ञान है भक्ति परम योग है भक्ति परम ध्यान है भक्ति परम यज्ञ है भक्ति परम पुण्य है भक्ति परम दान है भक्ति परम साधना परम साक्ष परम समाधि है भक्ति परम विवेक परम विचार परम विमर्श है भक्ति परम सिद्धांत क्या है कृष्ण भक्ति और परम स्वाध्याय है भक्ति विषयक परम स्वाध्याय है भक्ति परम त्याग तपस्या वैराग्य है और सब कुछ के केवल कृष्ण भक्ति करना सदभावना एक महान गुण है श्रेष्ठ सदभावना वास्तव में सदभावना केवल होते हैं कृष्ण भक्ति में वास्तविक सद्भावना होती है कृष्ण भक्ति में फरम दया फरम कृपा है कृष्ण भक्ति मय फरम कल्याण कृष्ण भक्ति है आत्म कल्याण जन कल्याण सब पूर्ण होते है कृष्ण भक्ति में फरम बुद्धि परम शुद्धि कृष्ण भक्ति है परम विद्धि सिद्धि विधि निधि कृष्ण भक्ति में है और सबका परम कर्तव्य है कृष्ण भक्ति करना परम मंत्र है कृष्ण मंत्र परम तंत्र है कृष्ण सेवा परम यंत्र है कृष्ण विषय यंत्र परम रीति नीति श्रेय प्रय उपाय शिक्षा दीक्षा गति लक्ष्य पूजा पाठ श्रीष्ट कृष्ण भक्ति तीर्थ यात्रा गंगा स्नान ऐसे शास्त्र में बहुत विधि है और श्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति परम धन है कृष्ण भक्ति परम शुभ कृष्ण भक्ति परम लाभ है कृष्ण भक्ति तो सामान्यता किसी दुकान, सब दुखन के बाहर प्रवेश द्वार में शुभ लाभ ऐसे लक है किसी ऑफिस किसी बिजनेस के बहार शुभ लाभ और ऐसे कुछ लोग जिनका प्राण है लाभ लाभ की आकांक्षा धन धन लाभ करने के लिए बहुत आकांक्षा है सब लोग ऐसे नहीं है बहुत से लोग तो संतुष्ट है तो कुछ पैसा कमाते है और ऐसे चलते जीवन में लेकिन कुछ लोग के खस जिनके खून में ऐसी भावना है वाइशों में ऐसे बहुत महेश्वरी मारवाड़े ऐसे सब ऐसे नहीं है लेकिन बहुत है जो लाभ कि आकांक्षा से हमेशा ऐसे ऐसे सोचते रहते किसलिए यदि हम पूछेंगे तो किस लिए इतना धनमय है लाभ की आकांक्षा में तो तो हमको यथार्थ उत्तर नहीं दे सकते उनके लिए ऐसा प्रश्न का कोई मतलब नहीं है तो भाई पैसा भाई साथ, हम ज्यादा लाभ लेना चाहते तो ऐसा पूरा मन पूरा प्राण पूरा थन्मा है उस, उसका चिंतन नहीं वो तो प्रश्न नहीं है तो जैसे एक युवक तो एक युवती के पीछे इतना होता है तो क्यों क्या है क्यों तो प्रश्न तो कोई प्रश्न नहीं है उसका मन में क्या है माया है तो धन दन, धन दन, धनी होने चाहते ऐसा है मेरे पहचान है तो युवकाओं से कुछ लोग जो युवा वास्तव में भी ऐसे पूरा चिंतन ऐसा है कि मुझे बहुत बड़ा धन नहीं बनना चाहिए एक पहचान वाले मावाड़े भक्त दीक्षित भक्त भी है अभी तक में है और उसका पीता जी भी काफी बड़ा व्यापारी था लगता है वो चला गया बीच में तो काफी बड़ा व्यापारी लेकिन वो उस समय जवान था मारवाड़ी अभी मेरा समय मेरे से समवायस मेरे से कुछ थोड़ा कनिष्ठ है तो भक्त होते हुए भी तो ऐसे आग से जलते रहते कि मैं बड़ा धनी बनना चाहता हूँ एक्चुअली ऐसे बन गया ऐसे संस्कार है पूर्व जन्म से कि मुझे बड़ा धनी होना चाहिए तो ऐसे मेरे मेरे अनुभूति में जीवन में ऐसे कुछ लोग का पहचान था ऐसे है आप, आपके वंशज लोग ऐसे बहुत हैं नहीं जो पैसा फैसा पैसा, पैसा। दिन रात तो सो सो जाते हैं है पैसा का चिंतन करना स्वप्न में पैसा का चिंतन करते ही उठे फैसला का, का चिंतन ब्रश करने का समय पैसा पैसा पैसा पैसा पैसे ऐसे है लोग ऐसे है कुछ लोग तो उस प्रकार हमें भक्ति में इतना धनमय होना चाहिए कि भक्ति के बिना कृष्ण के बिना मन में और कोई दूसरा चिंतन नहीं आता और यदि दूसरा चिंतन आता है क्यों तो, तो, तो, तो साथ साथ लाभ का चिंतन आता है तो शास्त्र में या आचार्यो की भाषाओं में एक उदाहरण है तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग भावना तो एक व्यक्ति जाते हैं और जंगल के अंदर जाता है और देखते है बहुत शान जाएगा और वो व्यक्ति ब्राह्मण जैसे है तो ऐसे ही सोचते है कि ये स्थान उचित है ध्यान और तपस्या करने के लिए और दूसरा व्यक्ति है वो इसका स्वभाव क्षत्रिय जैसे है और उसका विचार है वो जंगल में बहुत जानवर है तो अच्छा होगा सीखा सिखा, सिखा कर वाइस जाते है और सोचते तो इस जमीन खरीद सकते है और सब वृक्ष को कट के लाभ मिलेगा फिर वो खाली जमीन में तो बड़ा बिल्डिंग माल बनूंगा और ऐसे बहुत लाभ होगा और शूद्र का विचार है कि uh, मेरी गर्लफ्रेंड यहा लेके हम ऐसा भोग करेंगे तो वाला एक ही जायगा है लेकिन अलग अलग विचार है और कुछ लोग तो जंगल जाके तो सोचते हैं कि कैसे जंगल को बचाना इकोलॉजी और वृक्ष को अलिंगन कहते अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो धन क्यों धन के लिए कुछ लोग बहुत ऐसा ही तीव्र इच्छा करते हैं। सब लोग लगभग सभी लोग चाहते हैं। लेकिन सब लोग तो इतना प्रयास नहीं करते धन अर्जन करने के लिए और कुछ लोग जो प्रयास कर करके भी तो नहीं मिलते काउनफॉल के अनुसार कुछ लोग जो धन संपत्ति से पूरा उदासीन है तो आ, संतों तो ऐसे होने चाहिए ऐसे भारत का इतिहास में बहुत संत थे और शायद आज तक भी है जो आ, धनी लो तो ऐसे संत को धन देना चाहते है परंतु वो नहीं लेते वेदांत देश दक्षिण भारत में एक उदाहरण है कि वो एक महाराज वो वेदांत को कुछ सोने की मुद्रा देना चाहते नहीं नहीं नहीं नहीं लोगा तो जैसे ही था ऐसे दिया है गुप्त रूप से दिया है और जब वो पैसा मिला तो फेंक दिया आ जाए से तो शिल प्रभुपाद हमको सिखाया कि हमें काना को कामनी भगवान की सेवा में नियोग्त करने चाहिए कना क कामनी आध्यात्मिक प्रगति के सत्यनाश का कारण है लेकिन हम भगवान की सेवा में नियोग्त कर सकते परंतु हमें उदासीन होने चाहिए निर्बंध कृष्ण संबंध है Hmm. अनासक्त विषयान यथार उपयुजता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त तो एक भावना है कि नहीं खनक और कामिनी से बहुत भय है तो दोनों से दूर रहना और दूसरा भी चाह है कि सब कुछ जो जागत में है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और ऐसे अनाशक्त होने से वो सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना तो फरम धन है कृष्ण भक्ति धन क्या है सामान्यतः हम सोचते हैं कि धन है ऐसे चीज जो हम चाहते हैं, हम बहुत चाहते हैं, हम धनी होने चाहते हैं। तो धनी लोग है और गरीब लोग है तो जो धनी होने चाहते हैं, तो क्या कारण है तो एक कारण है शायद सुरक्षा इस धारणा है कि यदि मेरे पास बहुत पैसा है तो वो पैसे से मैं सुरक्षित होंगे तो मेरे घर के बहा दो तीन वॉचमैन सिक्योरिटी रख सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो सिक्योरिटी रखना का जरूरत नहीं और सोचते कि हार्ट अटैक अगर हो तो अपोलो हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर से अपोलो हॉस्पिटल जा सकता हूँ काफी पैसा हो देखिए नहीं सोचते कि पैसा के बारे में इतना चिंतित होने से हार्ट अटैक होते हैं <laughs> लेकिन वो धारणा है भूल धारणा है कि पैसे से ही मैं सुरक्षित होऊंगा और जो भी मैं अन्याय से पैसा कमाना है लेकिन अलग अलग सरकारी लोग और पुलिस को घूस लाना से मैं सुरक्षित रहूंगा तो काफी पैसा कमाना चाहिए जिससे काफी होगा वो सब पुलिस जज इत्यादि को घूस खिलाना जिससे मैं सुरक्षित होंगे लेकिन अगर अन्याय से काम नहीं करते तो किसी को घूस खिलाने का जरूरत नहीं हो तो ऐसे वो एक गलत है कि हम सुरक्षित होते पैसे से लेकिन यहाँ मृत्यु से कोई सुरक्षित नहीं है पैसे से आप फॉलो हॉस्पिटल को जितने भी पैसे देंगे तो अपोलो हॉस्पिटल तो मृत्यु से नहीं बचेगा बंगाली भाषा में एक कहावत है तो गाय गु माके लिए जम चारे बहना गाये मतलब शरीर गु का मतलब तो पूरा शरीर पर अगर था लगाएगा तो यमराज हमको आ, छाड़े बहना नहीं छाड़ेंगे अर्थात तो, एक व्यक्ति क्या ऐसा ही प्रस्ताव था कि तो यमराज मुझको ले जाना खेले और आएंगे तो पूरा शरीर पर था लगेंगे फिर वो नहीं आएंगे लेकिन आएंगे, <laughs> तो फैसल से किसी ढंग से हम सुरक्षित नहीं होगे यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते तो इस प्रकार भी कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुरक्षा स्वप्न धर्म से त्रायत महथो भयात कृष्ण भक्ति धर्म पालन करने से हम महान भय से सुरक्षित होते नहीं कर्म ज्ञान योग पालन करने से हम इतने सुरक्षित नहीं हो सकते पूरी सुरक्षा होते भगवान के चरण में शरण्यम शरण्यम कृष्ण का एक नाम है शरण्या अर्थात जिनके चरण में शरण लेने चाहिए क्योंकि वास्तव में कृष्ण के अलावा कोई दूसरे हमको शरण नहीं दे सकते uh. किसी बड़े बड़े देवता भी हमको पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता शास्त्र में भागवत में वो वर्णन है कि सबसे uh. शक्तिमान देवता शिव तो कभी कभी शिव भी विष्णु के शरण में आते हैं सुरक्षा के लिए भगवत का दासम स्किम अंतिम, अंतिम अध्याय है, है नहीं वो वृखासुर वृखासुर का वर्णन है कि कैसे एक असुर तो घर तपस्या के शिव को प्रसन्न करने के लिए तो शिव तो आशू थो तुरंत संतुष्ट हो जाते तो क्या वो विकास और अपना तो मांग खत के आग में डाला आहू शिव को संतुष्ट करने के शिव स्वयं आये इसका जरूरत नहीं है मुझको बिल व और जल अर्पण करने से मैं संतुष्ट हूँ तो क्या चाहते हो जो भी चाहते हो मैं दूंगा तो वो बोला कि यही आशीष चाहता हूं कि किसी का सिर पर जिसमें मैं हाथ लगाता हूं उसका सिर तो फट जाएगा ऐसे तो ऐसे ऐसा तो बड़ा राक्षस है तो शिव भगवान का है तथा तो, तो फिर वृक्ष कि महादेव पार्वती के स्वामी है तो उसका उसका शिव स्पर्श करने से ही उसको मारा दोंगर और फिर पार्वती को मेरी स्त्री को बनूंगा तो ऐसा ही शिव उसका अभिप्राय समझ गई तो भाग गया है और पूरा जगत में भाग गया है और पीछे पीछे वो विकास आया था और अंत में किसी जा शरण नहीं मिल के अंत में शिव भगवान विष्णु लोग गए हैं और वहां पर विष्णु भगवान बालक के रूप में गुप्त में वैश्व द्वार के प्रवेश में बैठे वो विकास को बताए तो कहा जाते हो इतना तुरंत वो शिव के पास शिव के पीछे तो तो आराम करो आराम करो इतना स श्रम करने का जरूरत नहीं है शरीर का अचित्र सुरक्षा करना चाहिए तो थोड़ा आराम करो तो क्या कहते हैं शिव के पीछे जाते तो उसका वो मुझको एक बार दिया कि किसी का सिर स्पर्श करने से वो उसका सिर तो पूरा ठोर जाएगा और विष्णु भगवान बालक के रूप में बताया तुम क्या वो शिव को विश्वास करते वो झूठ बोलने वाला है ओ ऐसा है ऐसा तो ऐसे ही ऐसे, ऐसे, ऐसे वार देने का कोई योग्यता नहीं तो आ, देखो वो वर्ष सही है कि नहीं अपना शिविर को स्पर्श करो और विष्णु माया से मोहित होने से वो वृक्ष अपना शिविर को स्पर्श करके वो फट गए रहो ऐसे ही मार गए तो विषय है कि शिव भगवान विष्णु के शरण शरणम शरण्यम श्लोक क्या है देवाषि भूताम न ना किय रणीचा राज सर्वात्मा न शरण शरण्यम गो मुकुंदम परिहृत्यथम तो सामान्यतः हम शरण लेते देवगन में ऋषिगण में माता पिता कुटुम्बों में अन्य मनुष्यों में पशुओं में भी आ, और इसलिए हम ऋणी है हमें अलग अलग यज्ञ करने चाहिए आ, क्योंकि हम ऋणी है परन्तु यदि हम मुकुंद मुक्तिदाता मुकुंद कृष्ण के शरण में आते हैं ये सब विश हम बाध्य नहीं होगे क्योंकि भाई शरण्य शरण्य मतलब जो योग्य है शरण प्रदान करने के लिए फरम तो सुरक्षा है कृष्ण भगवान में तो इसलिए धन संचय करना का जरूरत नहीं वास्तव में आ, धन है गौरव चिंता का कारण है एक और अर्थ है जिससे लोग धनी होने चाहते हैं ही होते क्योंकि धन से प्रतिष्ठा होते इजात मैं बोरो हूं तुम लोग छोटे हो मैं बौरो हूं और ऐसा है कि किसी के पास हजार करोड़ रुपया है तो फिर भी असंतुष्ट सोचते कि क्यों दो हजार करोड़ नहीं है मेरे पास तो बहुत काफी पैसा है और पैसा कमाना बिल्कुल जरूरत नहीं है तो यदि आज निवृत्त हो गया तो बाकी जीवन का काल में तो पूरा ऐश्वर्य में रह सकते संचित फैसे से फिर भी असंतुष्ट है और भी पैसा कमाना चाहते है और यदि एक व्यक्ति के पास हजार करोड़ रुपया है और दूसरे व्यक्ति के पास हजार करोड़ एक रुपया है तो वो दूसरे व्यक्ति को बहुत ईर्ष्या करता है। क्यों उसके पास मेरे से ही एक रुपया और है और ऐसा ही बिजनेस में बहुत कॉम्पिटिशन होते तो मैं श्रेष्ठ हूं ये सब लोग मेरे याद मैं ऐसा ही ऐसी भावना है कि मैं भगवान जैसे है इस भौतिक संसार में सब भगवान का अनुकरण करते है विशेषकर धनी लोग तो जैसे भगवान सब लोग के पालक है तो ऐसे ही धनी लोग दूसरों के पालक, उसका अभिमान ऐसे है कि मैं इतने सारे लोग को पैसा देता हूँ जीवन निर्वाह का उपाय देता हूँ इतने सारे लोग मेरी ऊपर निर्भर करते हैं और आई से जिससे भाई उदार है वास्तव में तो, तो बिजनेस चलाते अपना लाभ के लिए लेकिन ऐसे सोच रहे मैं इतने सारे लोग को काम देता हूं नहीं इतने सारे लोग के मित्र हूँ तो ऐसे मैं मैं बोल रहा मैं विशेष मेरी विशिष्टता है कि मैं इतना बड़ा हूं ए, क्या है ऐसे एक जीवन में एक व्यक्ति बड़ा हो सकता है और उसके बाद छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा मध्यम ऐसे क्या है छोटे से, से गांव में आसपास क्या सागर है होशंगाबाद में छोटा छोटा सा है तो ऐसे शहर में कुछ लोग धनी है पूरे शहर में क्याती है कि वो पूरा टाउन में सबसे बड़े लोग है लेकिन ऐसे लोग तो बॉम्बे में तो चुआ जैसे है <laughs> धन मै बड़ा माया है मैं धनी हूं मैं धनी हूंगा मैं धनी हो और ज्यादा धन मिलूंगा मैं दूसरों से बड़ा हूं ये माया है आ, और ऐसे इजात हो दूसरे लोग मुझको देखते है ओ इतने बड़े लोग है ये क्या है यार लोग तो का खरीद लेते मसेडीज पैंस का, का क्या, क्या दाम है कोई जानते एक करो ऐसे होगा एक करो कई ज्यादा होगा नहीं बॉम्बे, दिल्ली में बहुत बड़े अमीर तो मर्सिडीज़, बेंज का बीएमडब्ल्यू खरीदते हैं जिसका दाम बहुत ज्यादा है लेकिन बॉम्बे में और दिल्ली में कोई फायदा नहीं है क्योंकि मारुटी मसीदीज तो एक ही काम करते है तो दोनों जैम में फस जाते मसीडीज का तो बहुत, बहुत फास्ट जा सकते है लेकिन बम्बई में फास्ट नहीं जा सकते क्योंकि जैम जैम जैम जैम और जैम वो ऐसा है तो मारूठी तो अभी क्या दाम है मारूठी तीन लाख चार लाख कोई जानते तीन लाख तीन लाख में इमारूठी कहा खरीद सकते और मसैदी स्पेन्स कम लगते कम से कम एक करोड़ फायदा है थोड़ा आराम ज्यादा होगा ऐसे लेकिन मुख्य कारण है जिससे लोग खरीद लेते देख ना नहीं मैसेदी स्वयं तो ड्राइविंग नहीं करते पीछे बैठ गए तो सेल फोन पर बिजनेस करते बच्चे का खेल में जैसे है मैं बोलो हूं तो सब सुख जाते तो बड़ी माया है कि धन में सुख है कहा है? निकाल दो। उसमें सुख है क्या कहा है सुख तो पैसे से खरीद सकते हैं क्या नया सेलफोन खरीद सकते हैं अगर इतना सा पैसा नहीं है तो नया आइसक्रीम खरीद सकते हैं लेकिन संसार में कुछ नहीं है जिसमें सुख है बड़ी माया है तो फरम धन है कृष्ण भक्ति कैसे क्योंकि कृष्ण भक्ति से सेलफोन फोन खरीद नहीं सकते यदि आप दुकान जाएंगे तो मुझको नया सेलफोन दे दो और मैं हरी कृष्णा हरिकृष्णा कहूंगा तो फिर मुझको आज मैं ज्यादा माला किया था पचीस माला तो मुझको सेलफोन दे नहीं, नहीं नहीं नहीं दाम है सेलफोन का दाम क्या है पांच है है तो पैसा का विनिमय ऐसा है अलग अलग चीजों मिलता है भक्ति से नहीं तो क्या इसलिए आ, बहुत लोग हमसे पूछ रहे क्या फायदा है भक्ति करने से ऐसा व्यक्ति मेरा एक पहचान वाला व्यक्ति जो तो सिंधी दुबई दुबई में रहता है तो मैंने उसको मेरी एक पुस्तक वंशीदास बाबू जी उसको दिया वंशीदास बाबू जी चित्र है और ऐसे तो पागल जाय से देखते है बाबा जी ऐसे तो वो पुस्तक वो व्यापारी को दिया था उसको देखो तो उसको उसको क्या किया था Uh, क्या विशेषता है वो नहीं मालूम था किसलिए मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में एक पुस्तक लिखी वो बोला था कि वो पूरा कृष्ण भक्ति में थन्मा था लेकिन uh, क्या गरीब है नहीं उसके ऐसा नहीं बोला लेकिन कि वंशीदास बाबा जी फारम भक्त है तो उसका विचार में वो तो कुछ नहीं था इसलिए शिलो प्रभुपात बड़े बड़े मंदिर बनाए एक बार शिलो प्रभुपाद वृंदावन में थे और वृंदावन में श्री रूप सनातन भट्ट राघोनाथ श्री गोपाल भट्ट दास राघुनाथ शर्द प्रसिद्ध है त्यक्तुर्ण शेष मंडल पति गणेश तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जीव गोस्वामी विशेषकर ये चारों बहुत समृद्ध अवस्थ में थे और चारों तो सब कुछ चढ़ के व्रज धाम गए हैं और राघ नाथ और गोपाल भाटा दोनों वरिष्ठ ब्राह्मण कुे तो सब इच्छे गोस्वामी तो सब धन ऐश्वर्य चढ़ के व्रजवास किए है बड़े बड़े वरिष्ठ लोक समागम और बहुत धन चढ़ के राजधाम में आए हैं और राजधाम में उनके पास क्या क्या था किन खनता खरंग खा उसको uh, क्या बोलते हैं हिंदी में uh, राजाए शीतखाव नहीं राजाए वो जो वो जूनी खप्रो से बनाना है गांव के लोग खम बावना ही राजा ही बोलते है नानी खपरा वो उससे उससे औुनिक संस्कृत में खंठ बोलते बंगाली में भी कंता और करंगा खरंग मतलब खमंडल तो गोपी भाव राम हरी खलोल मग्न मुहूर तो वो सब धन संपत्ति समृद्धि समाज चढ़ के ब्रजवास किए और क्या मिले ये किस गोपी भाव और साम्रित अबला वो गोपी भाव सागर के थरंग में सदैव डूब गए हैं ये अलंकारिक भाषा है तो प्रेम भाव मिले कृष्ण भक्ति से तो एक व्यक्ति शिल प्रपद से बोले कि व्रज धाम में ऐसे वैराग्य करना है कृष्ण भक्ति के लिए और आप इतना बड़ा मार्बल मंदिर बनाते है क्यों शिल प्रोले कि सब गोसाई तो एक एक रात एक एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिया है और आप ऐसे ही नहीं करते क्यों तो प्रोले कि मैं वही कर सकता हूँ लेकिन कौन मेरी वाणी सुनेंगे बौरा टेंपल बनाना वो आम लोग के लिए है क्योंकि उनका विचार में आगा बौरा मंदिर है वो उसका महत्व है फिर आएंगे यदि एक न्यासी तो बौरा मंदिर बनाते तो लोग महत्व है तो कल देखने से ही सब कुछ विचार करते तो श्रावण करने का महत्व नहीं जानते तो शिव प्रभाप बोले कि लो मुझको महत्व देंगे यदि ऐसा मंदिर बनेंगे फिर मेरी वाणी सुनेंगे पहले प्रभुपद अमेरिका जाने के पहले राजवास किए है और कोई उत्साही नहीं थे इनकी वाणी सुनने के लिए अमेरिका से वापस आके बहुत सारे ओ ऐसे स्वामी अमेरिका गए हैं है और बोले उनके अमेरिकन शिष्यों को बताए कि भारत में कुछ करना चाहिए कल यह सफेद हाथी जैसे नाचना वो ठीक है लेकिन वो तो सब कुछ नहीं है वो प्रभाव तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा तो मंदिर बनाना चाहिए जिससे लोग हाँ हमको महत्व देंगे जो तो भक्तों तो नहीं चाहते कि कोई हमको महत्व देंगे परंतु हम जो बवना चाहते हैं, उसको महत्व देना चाहिए जिससे उनका खब यान होगा तो धन भक्ति का एक अनुसंगिक फॉल हो सकते अथवा धन हानि भी भक्ति का अनुसंगिक फाउल हो सकते भगवान ऐसे इनके भक्तों से व्यवहार करते एक भक्त को बहुत धन देते और दूसरा भक्त से सब धन लेते जो अनुकूल है सभी पक्ष के लिए जो अनुकूल उसके लिए भगवान वैसे प्रबंध करते भगवत नहीं ज्याशम स्न में, में वर्णन है कि एक बार भगवान कृष्णा बहुत ऋषि के साथ मिथिला गया है और वहा पर इनके दो बहुत प्रिय भक्त थे तो दोनों को उनका दर्शन देने के लिए भगवान गए हैं तो एक था बाहुलश्वर मिथिला राजा और दूसरा था श्रुतदे जो बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे तो भगवान तो इनकी अचिंज शक्ति से तो मिथिला नागरी प्रवेश करके दो रूप प्रकार करके दो जागे गए हैं तो पहला स्व का राजमहल गया और श्रूतदेव की छोटी कुटिया भी गए हैं तो भगवान जो तो श्रुतदेव को भी धन दे सकते लेकिन अलग अलग भक्त का अलग अलग भाव है और भगवान संतुष्ट है सभी भक्तों की भावना से चैतन्य लीला में भी आ, रूप सनातन और सब धन संपत्ति चढ़ के कृष्ण भक्ति की और रामानंद और रामानंद राय धन संपत्ति के बीच में रह के तो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे तो ऐसे भगवान कुछ भक्तों को धन देते और कुछ भक्तों को नहीं भक्त ऑस्ट्रेलिया तो के भक्त ऐसे ही सुना मेरे गुरु भाई बोले कि भक्ति नरक में ही और स्वर्ग में दोनों जगह में कर सकते तो मेरा पसंद है कि यदि में कर सकते या स्वर्ग में कर सकते मैं स्वर्ग में करूंगा <laughs> परंतु वो भावना तो पूरी भक्ति भावना नहीं है भक्ति तो जैसे भगवान की इच्छा करने चाहिए चैचन्य महाप्रभु का प्रसिद्ध वचन है न धनम न जानम न सुंदरी कविता मम जन्मनी जन्मनीश्वर भवत भक्त अहित्यु की थोड़ी पहले क्या बोले न धनम न जनम न सुंदरीम मम जन्मनी इस इससे हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मोक्ष के लिए भी प्रार्थना नहीं की और कि जिस जो भी स्थिति में भगवान मुझको भेजना चाहते हैं तो उसी स्थिति में मैं इनकी सेवा करना चाहता आ आ इस प्रसंग में भक्तिर ठाकुर ने कहा तो जो जो स्थिति पाए जेना नाम ओ, अभी तो याद नहीं है बंगाली तो आ, आ, आपन फले आ, आ, आपना कार्म गुण दोषे जय जय स्थिति पाए प्रार्थना करे अमी जेना गुण गए आयो यदि पुण्य कर्म से या पाप कर्म, जो भी स्थिति में पाप पुण्य से मेरी प्रार्थना है कि हर एक जन्म में मैं मैं अफसा मिलूंगा आपका नाम क्यों करना निज गुणा कर्म दोष जय जे, जे स्थिति पाए आ, क्या है लुकिंग इट अप निज गुण बहुत मधुर है ये भक्तिनाथ ठाकुर का था। बंगाली अनुवाद निज गुण खार्म जय जय जय जय जन्म पाय प्रति जन्म जय न था नाम गुण गाय हम्म जन्म जन्मय जय न था बाय हम्म प्रभु ए आशा अमा थब फ्रमा चरण भक्ति जैन हृदय हृदय अनु अनोखा है बहुत तो मधुर है चैतन्य महाप्रभु प्रभु इस न धनम न जानम न सुंदरिंग वो प्रसिद्ध संस्कृत उक्ति है चैतन्य महाप्रभु की और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगाली में उसका रूपांतर किया है तो प्रेम धन बिना व्यथ दरिद्र जीवन दास खड़ी बेचन मौरे देह प्रेम अधम प्रेम धन धन है प्रेम चेचान्य महाप्रभु कहते है न धन मैं धन नहीं चाहता हूं इसका अर्थ क्या है चेचान्य महाप्रभु आहित्य की भक्ति की प्रार्थना की इसका अर्थ है चेचन्य महाप्रभु तो प्रेम धन कृष्ण से मंग थे अः प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन तो क्रोपति होते हुए भी एक व्यक्ति दरिद्र होते है यदि उसका दिल में प्रेम धन नहीं है इसलिए जो बाला वो हास्य की बात नहीं है वो सही है कि जिनके पास श्रीमद् भागवत है तो मुकेश अंबानी से बड़ा धनी ही है तो शायद मुकेश अंबानी के पास श्रीमद् भागवत है वो भी संभव है वास्तविक धन है कृष्ण भक्ति तो हमारा प्रचार है कृष्ण भक्ति करो और उससे कृष्ण आशीर्वाद से आप दौड़ा धनी बन जाएंगे ऐसे ही आप प्रचार करो फिर बहुत से लोग आएंगे बहुत धनी बन बहुत बड़ा धनी बन जाए किस प्रकार धन प्रेम धन तो सामान्यतः लोग तो नहीं समझते कि प्रेम है वास्तविक धन एक और कहानी है शिव और सनातन गौर तो एक भक्त एक व्यक्ति तपस्या कि शिव को प्रसन्न करने के लिए और शिव स्वाम आया है और शिव भगवान को क्या चाहते हो तो विश्व में सबसे कीमती चीज मुझको दे दो तो शिव भगवान बोले रहे तो थे मेरे पास नहीं है वो व्रज धाम में है सनातन गौर स्वामी के पास तो व्रज धाम व्रज धाम जाकर पूछ लो सनातन गौर स्वामी कहा है और वो सबसे कीमती चीज सनातन गोस्वामी तुमको दे देंगे तो वो व्यक्ति जो हिमालय में किया है तो व्रज धाम गए हैं और ऐसे पूछ के पूछ गए तो सनातन गोस्वामी के पास आए है तो और देखा कि सनातन गोस्वामी तो बाबा जी है और ऐसे बहुत पतला है और थोड़ा तो नंग्र खड़ा पड़ता है तुम सनातन गौरस्वामी हो जी हाँ सनातन गौस्वामी क्या कर रहा है और माला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे तो तुम सनातन गौस्वामी जी हाँ तो तुमके पास विश्व में सबसे कीमती चीज है? है क्या है है है तो मुझको दे दो ठीक है तो देखो थोड़ा तो बाजू में सब कचरा के बीच एक फराश है तो वो चीज तो किसी दूसरा चीज को पर्श करवाने से वो दूसरा चीज तो पूरा सोना हो जाएगा तो ऐसे वो बहुत उत्साहित था वो व्यक्ति और पूरा खचरा में सब खचरे ने के देखा एक अद्भुत मनी है स्पर्श मनी और ऐसे प्रयास है सब खचरा को सोना बिश्व में सबसे किंती चीज मेला स्पर्श मन फिर और थोड़ा सोचो कि लगते ये है ये सनातन गौर बड़ा डोंगी है क्योंकि विश्व में आगा यही सबसे चीज है तो क्यों आयस ही मुझको दिया आयस तो फिर वापस गया सनातन गोस्वामी के पास यही सच सचमुट सबसे खिमची चीज है नहीं नहीं एक्चुअली नहीं तो मुझको दे दो सच सच कीमती चीज तो पहले ही उसको फेंक दो वापस खर्चे में तो फेंक दिया तो सबसे कीमती चीज क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो भक्तों सबसे बड़ा धनी है भक्ति श्रेष्ठ धन है भक्तों सबसे बड़ा धनी है क्योंकि कृष्णा स्वयं आपना को देते हैं भक्तों को भक्तवत्सल भगवान भक्तों का प्रेम से वशीभूत होते और भगवान सर्वलोकमहेश्वरम भगवान के सब कुछ जो है सब कुछ भगवान की संपत्ति है सबसे बड़ा धनी कौन है भगवान ऐसा ही कुछ लोग अंबानी ठट्टा हिंदुजा बिल् बिल गई ऐसे ही बड़े लोग जो माया से सोचते ही सोचते इतने सा धन है मेरा पास लेकिन वास्तविक सब कृष्ण की है तो थोड़ा सा समय जागत में थोड़ा सा धन एक व्यक्ति के पास है और उसका मृत्यु के बाद कितने फैसले साथ में ले सकते कितना आपका मृत्यु के बाद आप मुकेश अंबानी का मृत्यु के बाद समान होंगे तो दोनों के पास कुछ नहीं रहेगा सब कुछ भगवान की संपत्ति और वो भगवान अपनी इच्छा से भक्तों का प्रेम से वशीभूत होते तो ऐसे ही भक्तों भाग, तो सबसे बड़ा धनी आई यादि एक धनी व्यक्ति कितना बड़ा धनी है एक व्यक्ति दो दूसरा धनी व्यक्ति को नौकर बन सकते हैं तो ऐसे राजा है महाराज है सम्राट है तो राजा है कुछ गांव के राजा और महाराज है तो बहुत ज्ञान के राजा और सम्राट है जिनके नीचे बहुत राजा और महाराज है और सबसे बड़ा है कृष्ण सब सम्राट कृष्ण के याधीन है तो ऐसा एक व्यक्ति यादि दूसरे बड़े व्यक्ति से बड़ा है तो कितना बड़ा है व्यक्ति सबसे बड़ा है कृष्ण और प्रेम से कृष्ण भक्तों के अधीन होते तो सबसे बड़े धन है कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति और यदि किसी के पास भक्ति है कृष्ण है तो और और क्या हम चाहते हैं? क्या है पूरे संसार में क्या है भक्तों तो और कुछ भी नहीं चाहते न धनम न जानम न सुंदरी भक्तों नहीं ऐसा नहीं कही एक्चुअली धन छतु जन छू सुंदरी लेकिन बहुत प्रयास है वो सब वो मन से निकालते भक्तों तो ऐसे नहीं सोचते भक्तों तो भक्ति करते हैं वो कनिष्ठ अवस्था में भी और कम से कम मध्यम स्तर से भक्तों तो भक्ति से इतना आनंदित होते मन इतना पूर्ण हो जाते कि वो सब जितने भी धन हो संसार में तो सब कुछ जैसे मानते। तो भक्तों के वश में भगवान कृष्ण तो फिर भी भक्तों तो कृष्ण से कुछ भी नहीं चाहते कि हे भगवान आ तुम्हारे पास सब कुछ है तो मुझको कम से कम हजार करोड़ रुपया दे दे तुमके लिए वो बहुत कम है तो कम से कम इतने सब मुझको भक्तों को तो एक नया पैसा भी नहीं मांगते भगवान से कुछ नहीं केवल उनकी सेवा सेवा अभिलाषा करे हाँ सेवा अभिलाषा करे न रो थम दास भक्तों को तो प्रार्थना करते सेवा करने की मौका लिए। तो परम धन है भक्ति परंतु तो जिनके मानसिक दरिद्रता है नहीं समझते तो कितना बड़ा धन है कृष्ण भक्ति हरे, अग्ष्ण। अग्ष्ण। अग्ष्ण। हरे, खुष्ण, हरे, खुष्ण, हरे खुष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण अच्युत कृष्ण को जय जाओ प्रेम धन कैसे प्रेरणा मिलती बेतन बेतन ये अलंकार भाषा है बेतन मौर्य ऐसा नहीं है कि मैं इतना सा था तो मुझको इतना सा देना पड़ेगा तो ऐसा है कि भक्तों को तो समर्पित सेवा और जैसे एक इग्नोकर तो मालिक से कुछ चाहते आशा करता है कि मैं कुछ किया था तो मुझको कुछ दे दो तो भक्तों की आशा है कि सेवा करने से भगवान मुझको प्रेम संपत्ति दे देंगे ऐसा नहीं है कि डिमांड दाबी क्या बोलते डिमांड i know in bengali dabi chai i uh, still know bengali better than hindi amader uh, dabi man to hobe man to hobe esa heart souls man mangna Maan. ha bhakt ko bhakton to nahi mangte to mujko prem dena padega mai माला किया था आ? और एकादशी पर उपवास करता हूं मुझ तो मुझको भक्ति देना पड़ेगा ये अलंकारिक भाषा है भावना इसमें कि हे भगवान यदि मेरी क्योंकि आप परम दयाल है तो मेरी कुछ दोषपूर्ण सेवा से अपनी दया से यदि आप संतुष्ट हो तो मुझको फ्रिंदम प्रदान कैसे हरे कृष्ण ऐसा ही में बहुत दफे देखा कलकास्ट ऐसा ऐसे बंगाली लोग का खून में संकीर्तन है तो कॉम्युनिस्ट संकीर्तन है कि एक व्यक्ति कहेंगे अमदे दाबी और दूसरे के और सब दूसरे मान तो हबे मान तो हबे हमदे दाबी मतलब हमारे मंगन मान तो हो बे मान तो हबे देना परेगा देना पड़ेगा ऐसे और भी दे एक बार में था वो क्रिसमस क्रिसमस था उसको बंगाली में बड़ा दिन बोलते मालूम नहीं क्यों बड़ा दिन हिंदी में भी क्यों मालूम नहीं तो uh, देखा बहुत बड़ा परेड उस दिन हम क्रिसमस को किसी का महत्व नहीं देते लेकिन अब बहुत बड़ा प्राइट है संकीर्तन संकीर्तन मंडली मृदंग <laughs> oh, oh, क्या कर्तन कहते सब क्रिस्चियन क्रिस्टियन था क्रिस्चियन मृदंगा खड़ता लेकेस ऐसा कहते है और बांग्लादेश में भी गांव-गांव में सुन है कि एक्चुअली इस्लाम में तो संगीत निषेध है लेकिन आला कीर्तन बहुत सुन रहा था क्योंकि खास बंगाली लोग का खून में संकीर्तन है तो मुस्लिम होते हुए भी कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण